ब्रह्मज्ञान तथा आत्मज्ञान का वर्णन करते हुए कहते हैं हे ऋषियों जो इंद्रियादि को जीत कर ज्ञान से प्रदीप्त हो जाता है परमात्मा में अवस्थित इसे योगी को मुक्त कहा जाता है आसन स्थान आदि की विधियां योग की साधक नहीं होती प्रत्युत ये तो योग सिद्धि में विलंब करने वाली हैं ये सब विधियां शिष्य ने इस्मरण अभ्यास से, शिष्य ने इस्मरण अभ्यास से प्रभाव से ही सिद्ध लाभ किया है। योगा अभ्यास करने वाले योगी जन आत्मा में से आत्मा को देखते हैं, योगी जन सभी प्राणियों के कारण भाव विषयों के प्रति विद्वेष एवं श्रष्टन और उधर की प्रायणता का प्रतिया करते हैं, मुक्ति प्राप्त कर जब योगी मनुष्य इंद्रियों से इंद्रियों के विषय का अनुभव नहीं करता, तब काष्ट के भांति सुख दुख के अनुभव से अतीत होकर ब्रह्म में लीन हो जाता है, अर्थात मुक्त हो जाता है। मेधा भी साधक सभी प्रकार के वर्ण भेद, सभी प्रकार के ऐस्प्रेभित एवं सभी आसुप तथा पापों को ध्यानाग्नि के द्वारा भक्मसाध कर पर जैसे काष्ठ से काष्ठ में घर्षण करने से अग्नि का दर्शन होता है, वैसे ही ध्यान में प्रमात्मत्व स्वरूप हरि का दर्शन किया जा सकता है। जब ब्रह्म और प्रमात्मत्व स्वरूप हरि का दर्शन किया जाता है, तब ब्रह्म और आत्मा के एकत्पक ज्ञान होता है। तभी योग का उत्कर्ष जानना चाहिए। किसी भी बाह्य उपाय से मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती मुक्ति की प्राप्ति अभ्यांत करके यम नियम आदि उपायों के द्वारा ही होती है सांख्य ज्ञान योगाभ्यास और वेदांत आदि के श्रवण से जो आत्मा का प्रच्छलन होता है उसे मुक्ति कहा जाता है मुक्त होने पर अनात्मा में अनात्मा का और असत में आत्मा ज्ञान निरूपण का वर्णन करते हुए भगवान बोले कि हे नारद ब्रह्मा जी बोले हे नारद जी अब मैं आत्म ज्ञान का तात्विक वर्णन करूँगा, सुनिए अद्वैत संज्ञ ही सांख्य है और उसमें एक अद्वत चित्त ही योग है जो अद्वैत तत्व योग से संपन्न है वे भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं ज्ञानी व्यक्ति सद्विचार रूपी कुल्हाड़े के द्वारा संसार रूपी वृक्ष को काट कर ज्ञान वैराग्य रूपी तीर्थ के द्वारा वैष्णव पद प्राप्त करता है जागृत स्वप्न और सुषुप्ति यह तीन प्रकार की अवस्था ही माया है जो संसार का मूल है यह माया जब तक रहती है तब तक संसार की स्थिति सत्य में अवगत होता है वास्तव या ब्रह्म ही इस जगत के सृष्टि कर स्वयं उसे में प्रविष्ट हो जाता है मैं मायातीत चित्रष्ट को जानता हूं और मैं भी आत्मस्वरूप हूं इस प्रकार का ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है मोक्ष लाभ से यह इससे अतिरिक्त अन्य कोई भी उपाय नहीं है श्रवण मनन और ध्यान ये सभी ज्ञान के साधन हैं यज्ञ दान मुक्ति के सि से दान ध्यान तथा किसी से किसी के मत से पूजा आदि कर्मों से होती है कर्म करो और कर्म क्या करो ये दोनों बचन वेद में मिलते हैं निष्काम भाव से यज्ञ कर्म मुक्ति के लिए होते हैं क्योंकि निष्काम भाव से अनुष्ठित यज्ञ आदि अंतःकरण की शुद्धि के साधन हैं ज्ञान प्राप्त होने पर एक ही में मुक्ति प्राप्त हो जाती है द्वैत भाव रखने को योगी भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते किसी कारण योग भ्रष्ट होने पर योगियों के कुल में उत्पत्ति हो सकती है ऐसी स्थिति में मुक्ति संभव है कर्मों से भवबंधन और ज्ञान होने से जीव की संसार से मुक्ति हो जाती है इसलिए आत्मा ज्ञान का आश्रय करना चाहिए जो आत्मज्ञान से अभिन्न ज्ञान है उसको भी ज्ञान जीवनकाल में ही अमरत्व की ताप की कर लेता है तो इसमें संशय क्या कि यदा सर्वे विमोच्यन्ते कामायस्य हृदे एस्थिताः तदा मृतत्वमाप्नोति जीवन देव न संशयः व्यापक होने से ब्रह्म कैसे जाता है कौन जाता है कहां जाता है ऐसे प्रश्नों के लिए कोई अवसर ही नहीं अतः अनंतत होने के कारण उसका कोई देश भी नहीं अतः किसी भी रूप में उसकी गति नहीं हो सकती प्रब्रह्म अद्वय है अतः उससे भिन्न कुछ भी नहीं है वह ज्ञान रूप है अतः उसमें जड़ता कैसे हो सकती है अवस्तता है ब्रह्म आकाश के समान है इसलिए उसकी गति अगति और स्थिति आदि का विचार जाग्रत स्वप्न माया के द्वारा कल्पित हैं अर्थात मिथ्या हैं वस्तु मात्र का सार ब्रह्म ही है तेजो रूप ब्रह्म को एक अखंड परम पूर्ण रूप समझना चाहिए जैसे अपनी आत्मा सबको प्रिय है वैसे ही ब्रह्म शब्द को प्रिय है क्योंकि आत्मा ही ब्रह्म है हे मुनि सभी तत्त्वज्ञ यह पूर्ण है शाश्वत है जागते सोते तथा सुषुप्त सु, सु, सु, सु, अवस्था में प्राप्त होने वाला सुख पूर्ण सुख स्वरूप ब्रह्म का ही एक सूक्ष्म अंश समझना चाहे जैसे एक Emeraldमय वस्तु का समस्त Emeraldमय पदार्थ का बोध करा देता है सर्वत्र व्याप्त शाश्वत ज्ञान तत्त्व ज्ञान स्वरूप ब्रह्म यदि सर्वत्र सदा सभी है ऐसी स्थिति में यहाँ स्मरण किसको होता है? निश्चित ही चेतन तत्त्व ही कराता है। इसे ही आत्मा, ब्रह्म परमात्मा आदि के रूप में स्वीकार किया गया है। चेतन तत्त्व की सत्ता अनुसरीर की अथवा परम व्यापक तत्त्व किसी भी रूप में स्वीकार किया जाए, पर स्वीकार करना ही है। अन्यथा प्राणी को सुख दुख का � चेतन तत्व प्राणी मात्र के हृदय में साक्षी रूप से सदा विद्यमान है, इसलिए वह उसके प्रत्येक चेष्टा को जानता रहता है, और इस जानकारी का फल यह है कि प्राणी के सुख असुख कर्म का फल यथा समय मिलता रहता है। यह ब्रह्म तत्व सत्य ज्ञान एवं आनंद रूप है, तथा अनंत है, सत्य ज्ञान से प्रत्यक्ष आनंद नहीं है, वास्तव में प्रत्येक जीव सत्य आनंद एवं ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ही है। स्वयं को ब्रह्म में जानकर जीव अपने वास्तविक स्वरूप सर्वज्ञता को प्राप्त कर लेता है, जैसे एक हीम मणि से अनंत लावरासी हीमाय हो जाती है, उसी प्रकार इस का ज्ञान होने पर ज्ञानी के द्वारा सकल विश्व जान लिया जाता है। जैसे अपने सत्य स्वरूप में नहीं दिखाई देती वैसे ही व्यामोह से ग्रस्त जीव को आत्मा का दर्शन नहीं होता जिस प्रकार प्रत्यक्ष होने पर वे द्रव्य सृष्टि दोष के कारण सही नहीं दिखाई देती अपितु वहां आरोप प्रतीत होता है उसी प्रकार आकाश की स्वरूपता के कारण वह आत्म असत्य एवं पृथक प्रतीत होता है और मर्ग-मरीचका में जल का आभास होता है, उसी प्रकार विष्णु में जगत की प्रतीति होती है। जैसे कोई दूसरे ग्रह विस्थित होने के कारण है। मैं सूद्र हूँ ऐसा मान लेता है, और ग्रह बाधा नष्ट होने के पश्चात वही व्यक्ति पुनः ध्यान करता हुआ अपने को ब्राह्मण मानता है, वैसे ही माया से आचरणजीव मैं ही है। मैं यह माया आरोपी अज्ञान के समाप्त हो जाने पर पुनः वह अपने स्वरूप में मैं ही ब्रह्म हूं ऐसा मान लेता है। जैसे ग्रह के नाश हो जाने पर वह मानने वाला प्राणी उसे करूर ग्रह के रूप में देखता है, वैसे ही अपने रूप का दर्शन होने पर माया के अभाव में उसके मायक पदार्थों से विरक्ति हो जाती हैं। ज इस माया के सत और असत दो रूप हैं व्यवहार काल में वह सत और प्रमातता असत है माया के कारण ही आज परमात्मा भी अपनी माया के आवेश के से जगत के रूप में परिणमित होते हैं माया की इच्छा से ही पति-पत्नी आदि के रूप में वह संपूर्ण जगत कल्पित है 28 तत्वों का यह त्रिगुणात्मक जगत और 48 लाख खंडसह विश्व की सृष्टि होती है वस्तुतः नाम रूप और क्रिया आदि जगत की सत्ता मध्य में ही है आदि और अंत में नहीं इसलिए व्यवहार काल में सत्य प्रतीत होने पर भी परमार्थतः वह मिथ्या ही है